अच्छा उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ शांति प्रकरण का 38 38 कारिका हो गया था। 38 हो गया गया था था पूरा ना अभी आगे उनतालीस कारिका का टीका देखेंगे यद उत्तम उत्पाद प्रसिद्धत्व अभी अड़तीस लोकों में सिद्धांति ने कहा उत्पाद और तो से अप्रसिद्धत्वाद अर्थात जागृत से स्वप्न ऐसे नहीं होता है जो जागृत देखते हैं उसके आधार पर स्वप्न होता है ऐसे सिद्धांती निषेध कर दिया ऐसा नहीं है तो अभी पूर्व पक्ष कहता है यद उत्तम जो आपने कहा उत्पाद से अप्रसिद्धत्व स्वप्नों की उत्पत्ति होती है कहाँ से कहते हैं जागृत वासना से जागृत में जैसा देखता है स्वप्न में ऐसा ही होता है कहते हैं ये जो आप ऐसे होना चाहिए अभी आपने पूर्व श्लोक में असिद्ध कह दिया अप्रसिद्ध अर्थात जागृत के आधार पर स्वप्न होता नहीं आपने ऐसे कह दिया अड़तीसवा में और आगे कहते हैं पूर्व पक्ष कहता है तद ये तो बात ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है स्वप्नो जागृत या कार्यकारण तो अंगीकाराद इति आपने सैतीसवा श्लोक में कहा कि स्वप्न और जागृत में कार्य कारण भाव है अड़तीसवा श्लोक में कह दिया कि स्वप्नों और जागृत में कार्यकारण भाव नहीं है तो आप ही तो अपना बात को विरोध कर रहे हैं पहले कह दिया कि है बाद में कहते हैं नहीं है तो इसलिए बाद में जो बात आप कहते हैं कि स्वप्न जागृत में कार्य कारण भाव नहीं है ये बात ठीक नहीं है अर्थात स्वप्न जागृत में कार्यकारण भाव है पूर्व पक्ष कह रहा है स्वप्न तो, तो या कार्यकारण तो अंगीकरणात्ती आशंख्या पूर्व पक्ष कहते है स्वप्न और जागृत में कार्यकारण अच्छा ये ऊपर में और एक है देखिए नहीं तो आप लोग दो एक में हो जाए दे दीजिए नीचे नहीं बैठना है ना विद्या और खा दो एक्स्ट्रा हम कोठारी को दे दिया कुछ दिन पहले क्योंकि हमारा धारणा हो गया कि आगे कभी भी पाठ में और विद्यार्थी अधिक होंगे नहीं पहले यहाँ अधिक था ना हम तो वापस कर जैसे सिद्धांत इत्यादि चलने है मैं सोचा और जमाना चला गया कि लोग और सुनने में इसमें आग्रह रखेंगे ठीक है चलो भाई शिव जी की इच्छा लोगों के आग्रह बढ़े तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि आपने तो पहले कहा था कि कार्यकारण है बोलकर करे कार्य कारण तो अंगीकरणात आशंख्य अभी सिद्धांत उसका वास्तव उत्तर देता है तो वेदांत तो वही चीज है जो कि दोनों विरुद्ध पदार्थ को समन्वय कर पाना अर्थात तो वो चलता भी है नहीं चलता भी है कहेंगे कैसे विरुद्ध बात कहते वेदांती यही कहेगा एक दृष्टि से चलता है दूसरा दृष्टि से नहीं चलता है स्वप्नों का दृष्टि में वहाँ सर्प है जागृत हो गया तो वहां स्वप्न नहीं है ये दोनों को जो एक साथ जान पाएगा तो जब स्वप्न होता है वहां दिख जाता है सर्प जब जागृत हो जाते हैं वहां रजू है तो दोनों को जान लेता है सर्प सर्प रजू रजू दोनों एक साथ नहीं दोनों एक ही सत्ता का भी नहीं अलग अलग सत्ता का इसलिए एक साथ दोनों नहीं होंगे किन्हीं दिखता है कभी वो दिखता है ये दोनों में सत्य कौन है जो ग्रहण कर लेगा सत्य को वही वैदानती तो ऐसा तो दिखेंगे दो दिखेंगे कहते दो विरुद्ध तत्वों का जो ठीक जान लेगा इसको सिद्धांत आगे कहता है असजागरी दृष्ट स्वप्नेश्य तन्मय असत्स्वप्ने दृष्ट प्रतिबुद्धो न पश्यति स्वप्ने पश्य स्वप्ने मय स्वप्नेसदृष्ट प्रतिबुद्धो न नये असत्को देख करके असत जागृत में मिथ्या पदार्थ को देख करके एक नंबर टिप्पणी दिया अवीम भ्रांति विषय वस्तु जागृत अवस्था में अविद्यमान भ्रांति का विषय रज्जू में दिखने वाला सर्प वो सर्प को देखा रज्जु का सर्प इतना नहीं है जब कम उम्र में कहीं अंधकार में जाने का समय में बटवृक्ष का नीचे में कुछ एक तो दिखा और रात को स्वप्न उसको देखेगा नहीं देखेगा तो उसी को ही देखेगा क्योंकि अंधकार में बट वृक्ष नीचे उसको देखा आने का समय में। तो जैसे देखा अभी तो उसका पूरा रात को भोजन क्या करेगा वही चलता होगा किसी को कहेगा तो लोग कहेंगे तो क्या बोलता है लोग तो बिल्कुल मानेंगे नहीं बड़े आदमी तो सुनेंगे नहीं किंतु तो उसी अंदर में तो बैठ गया और रात को उसी को सोपना देखेगा तो इसको कहते हैं असज जागरिते इतें दृष्ट उसका चित्त में वही बैठ गया बैठ जाने से स्वप्न पश्चिटी रात को भी स्वप्नो वही देखेगा जिस प्रकार की ये है उसी प्रकार की अभी हम कहते हैं ये अंधकार नहीं बिल्कुल स्पष्ट दीवार लोग में हम अभी देख रहे हैं घट है तो हम स्वप्नों में जा रहे हैं बहुत प्रकाश से लाइट लगाया गया हम नीलकंठ भगवान का दर्शन किए फिर स्वप्नों में देखते हैं कहते हैं बिल्कुल आप जैसे मतलब ऑटो वृक्षे का नीचे भूत देखे थे रात में स्वप्नों देखे ऐसे थोड़ा सिमिली खराब हो जाता है तो जिसको हम अच्छा कहते हैं स्पष्ट दिवालोक में हम देखा अभी वृक्ष रात को उस वृक्ष को स्वप्न देखा तो यहाँ कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है मंद अंधकार में बट के नीचे हम भूत देखा और रात को स्वप्न देखा ये जैसा है स्पष्ट दिवालोक में हम एक वृक्ष देखा और रात को उस वृक्ष का स्वप्न देखा दोनों बिल्कुल बराबर है कहते हैं कैसे एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं भ्रांति विषय हम जो वृक्ष देखते हैं वो भी भ्रांति का है वो भी वास्तव नहीं है ये हमको दिखता है और अभी ये हो गया प्रथम प्रथमार्थ तन्मय दो नंबर टिप्पणी तन्मय तत्कार संस्कृत इत्यर्थ जैसे देखा वैसे संस्कार बन गया वही संस्कार वाला होकर के आगे उसी प्रकार की पदार्थ स्वप्न में देख लेता है तो कैसे पूर्व पक्ष कहेगा की देखिये वही तो बात ठीक है हम भी तो वही कह रहे थे जो आप हमको सिखाए थे सैतीस श्लोक में जैसे जागृत में देखता है ऐसे स्वप्नों में देखता है इसलिए जो स्वप्न है वो जागृत का कार्य है तो स्वप्नो जागृत का कार्य होने से जागृत का जो धर्म रहेगा वही तो स्वप्नों में दिखेगा इसलिए स्वप्नों का जो धर्म रहेगा वो सब जागृत का ही धर्म होगा अर्थात दोनों कोई भी ये नहीं है जैसे जो जागृत में दिखता है वो स्वप्नों में दिखता है तो जागृत सत्य होने से स्वप्न भी सत्य है तो स्वप्न में भी जो देखता है वो ही जागृत तो पदार्थ भी ऐसे ही है तो सिद्धांत ही कहता है कि ऐसा नहीं है स्वप्न असत दृष्टि प्रतिबुद्ध न पश्यति स्वप्न में देख करके जागृत तो हो जाने पर वो नहीं भी देखता है उसको जागृत देख करके स्वप्न देखता है इसलिए आप कहेंगे दोनों बराबर है दोनों सत्य है कार्यकार है कहते है ऐसा नहीं है तो स्वप्न देख करके जागृत में उसको मानता नहीं है सत्य बोल करके असत स्वप्ने दृष्टवा प्रतिबुद्धो न पश्यती अच्छा तो यहाँ पूर्व पक्ष का यह कहना चाहता है जागृत में देख करके स्वप्नों में देखते हैं इसलिए कहते हैं कि जागृत स्वप्नों का कारण है जैसे जागृत में देखते हैं ऐसे स्वप्नों में देखते हैं तो जैसे जागृत स्वप्नों का कारण हुआ ऐसे स्वप्न भी जागृत का कारण हो क्योंकि स्वप्नों में जो पदार्थ देखते हैं वो तो भी जागृत में देखते हैं स्वप्नों में देखा कि कोई आए हैं और मिलकर के जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और देखा सही में कि आप मंदिर से आ रहे हैं और आए हैं तो बोलेंगे चलेंगे हाँ ठीक है चलिए स्वप्नों में देखा और घट रहा है घटना स्वप्नो तो जो देखा जागृत उसी प्रकार की हो रहा है तो इसलिए स्वप्न जागृत का कारण हो कभी ऐसा होता है सिद्धांत कहता है कि दृष्टि प्रतिबुद्धो न कभी ऐसा हो जा सकता हो सकता है कि ऐसा निश्चित तो होता सर्वदा नहीं होता है तो स्वप्ने भी असत दृष्टुआ प्रतिबुद्धो न कदाचित कभी हो जाता है घट जाता है स्वप्न में देखा बारिश हो रहा है तो अभी जागृत हो गया देखता है सही में बारिश हो रहा है तो ये हो सकता है जागरित दृष्ट से स्वप्ने दर्शनाथ जागरित स्वप्न प्रति कारणत्वम् चे कारण में जो देखे हैं स्वप्न में वो देख दिखता है इसलिए प्रति हटाने से कारण अगर ऐसा कहेंगे चेत, चेत यदि तरह तब स्वप्ने दृष्ट से जागरित अभी दर्शनाथ स्वप्न में जो देखते हैं उसको फिर कभी जागरित में भी देखते हैं तो इसलिए स्वप्न जागृत का कारण हो जाए दर्शनाथ तस्वीर जागरित प्रति कारण तुम किम न तो स्वप्न भी जागृत प्रति कारण हो तो ये क्यों नहीं होगा इतिहास सिद्धांत कहता है स्वप्न असत दृष्टि प्रतिबुद्धो न पश्यती स्वप्न में देख कर के भी असत पदार्थ जागृत होने पर कभी देखता नहीं देख सकता है कभी नहीं भी होता है टीका में आगे श्लोक ब्यावर्त्याम आशंकाम उत्थापय श्लोक ब्यावर्तियाम आशंका समास कैसे कहेंगे समाज क्या होगा श्लोक हाँ उसी में प्रसन्न श्लोक श्लोकों को व्यावृत तो कर देंगे तो प्रयास होगा सत्यम सत्यम कहाँ है सती श्लोक व्याप्लोक श्लोक का व्यावृत्ति अगर कर देंगे तो फिर अच्छा मतलब हो सकता है कहीं श्लोकों का व्यावृत्ति करेंगे अगर श्लोक पूर्व पक्ष का हो तो अभी तो श्लोक का व्याख्यान ही आरंभ होता है तो उसको आरंभ से व्यावृति कैसे कर देंगे श्लोक के द्वारा व्यावृत्त करेंगे एक आशंका पूर्व पक्ष एक शंका ला रहा है आगे ग्रंथकार श्लोक क्यों बोल रहे हैं पूर्व पक्ष का शंका को निराकरण करने के लिए आप ऐसा कहते हैं ना ये बात ठीक नहीं है क्यों कहते हैं ऐसा श्लोक व्यावर्त्यम आशंका श्लोक न व्यावर्त्य क्योंकि श्लोक ग्रंथकार का होता है ये तो समाधान कर लिए होगा भाष्य में ननु उक्तम त्वया एवं स्वप्नो जागरित कार्य मेरी तत् कथम अप्रसिद्ध उचित है पूर्व पक्ष कहता है कि ननु उक्तम तोया सैतीस श्लोक में आपने कहा था स्वप्न जागृत कार्यम अभी अड़तीस श्लोक में निषेध कर दिया उसको उत्पाद अप्रसिद्ध ये कैसे अभी उत्पाद अप्रसिद्ध कैसे हो गया इति उच्य सिद्धांति कहता है टीका में पूर्वापर विरोधे चोदित परिहारे कथ्य मन मन समाधान पूर्वा पर विरोध हो गया किस किस का बीच में सैतीस और अड़तीस में ये विरोध हो गया विरोध है चोधित अर्थात तो शंका कर... मतलब पूर्व कर... पक्ष ने शंका किया तो परिहारे कथ्यमाने परिहार कौन देगा सिद्धांति देगा तो परिहारे कथ्यमाने अर्थात तो परिहार कहा जाने का विषय में मन समाधानं प्राप्त सिद्धांत भी कहता है हम समाधान कहता है आप मन समाधान करिए अर्थात तो मन समाधिस्त हो नहीं तो हम कहते रहेंगे और आपका मन कहीं चलते रहेगा पूरा हो जाएगा फिर दोबारा पूछेंगे इसलिए सिद्धांत कहता है कि श्रीणु आप सुनिए ठीक है मैं तदेव तो प्रकार प्रकटयन अक्षराणि योजयति समाधान का जो प्रकार है उसको कहते हुए अक्षर कहते हैं भाष्य में आगे तथा यथा कार्य कारण भावो अस्मा अभिप्रेत इति अभी दोनों में विरोध दिखा एक में हम कार्यकारण है कहा एक में कार्यकारण नहीं कहा तो यथा कार्य कारण भावो जैसे कार्यकारण भाव हमारे द्वारा कहा जाता है ऐसा आप ठीक से सुन लीजिए ताकि आपको ये विरोध नहीं पड़ेगा तत्र तत्र एक नंबर टिप्पणी दे दिया स्वप्न जागृत तो स्वप्न और, और जागृत में कार्यकारण भाव है भी हम कहा नहीं भी हम कहा तो ये जैसा है ये समाधान सुन लीजिए आगे भाष्य में असद अविद्यमान असद है अविद्यमान है अर्थात नहीं है क्या कहते हैं रजु सर्पव असद अर्थात यहां मिथ्या रजु सर्प मिथ्या है असत और मिथ्या का अंतर बताया था असत अर्थात तो पुत्र जो कभी भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं देखा जाता है मिथ्या जो दिखता है किन्तु नहीं है जैसे रजू में सर्प यहाँ असत शब्द सब, का अर्थ हो गया मिथ्या मिथ्या अविद्यमान वहा सर्प है नहीं जैसे रजू सर्प रजू में जैसे सर्प दिखता है वस्तु केवल कल्पना करता है वहाँ नहीं है वस्तु जागरित दृष्ट जागृत अवस्था में देखा रजू में सर्प को देखा तद भावो भावित ही अथा सर्प देखा वही हुई में आ गया तनमय उसी उसका चित्त में तनमय संस्कार हो गया उसी प्रकार की स्वप्ने अभी जागरित स्वप्न में भी जागरित जैसा ग्राह्य ग्राहक रूपेण विकल्पयन पश्यति। स्वप्न में भी सर्प ग्राह्य में ग्राहक इसी प्रकार स्वप्न में भी कल्पना करता है जागृत में रजुग में सर्प का कल्पना कर लिया उसका संस्कार हो गया स्वप्न में भी उसी प्रकार कल्पना करता है मैं ग्राहक और वो सर्प ग्राह्य स्वप्न में भी इसी प्रकार विकल्पयन पश्यति। विकल्पयन पश्यती अर्थात विकल्पना कल्पना करता हुआ जानता है पश्चिटी का अर्थ जानाती जाना तीन नंबर टिप्पणी नहीं है विकल्पयन अच्छा मतलब विकल्पयन पश्यति पश्चिटी का अर्थ जानाती देखता है में भी ऐसा देखता है दो दो कैसे दो दो विकल्पयन बिकल्पयन। अच्छा विकल्पयन भ्रम वस्तु विषय वस्तु आरोपयन अच्छा वो विकल्प के ऊपर हो गया भ्रम विषय वस्तु जो जागृत में ब्रह्म विषय देखा था भ्रम विषय का वस्तु था ब्रह्म विषय वस्तु था सर्प वो सर्प को स्वप्न में भी इसी प्रकार कल्पना करता है अच्छा आगे टीका में यथा जागृत दृष्ट्य विशेष्य जागृत दृष्ट जागृत अवस्था में जो देखा था विशेष्य विशेष क्या है टिका टिप्पणी में कहते हैं विशेष वैलक्षण्य उपेत वस्तु न दूसरो से भिन्न पदार्थ को जागृत अवस्था में पदार्थ देखा जो कि दूसरों से भिन्न है यहाँ एक सर्प देखा सर्वत्र सर्प नहीं है ये सर्प को देखा स्वप्ने दर्शनात, स्वप्न में भी वही विशेष को वही सर्पों को देखता है क्यों कहते हैं जागरित तो वासनाधीन स्वप्न जागरित तो कार्य न व्यवहारियते जागृत में जैसा वासना बनाया स्वप्न में ऐसा स्वप्न देखेगा इसलिए स्वप्न जागरित तो वासना के अधीन हुआ ऐसे लोक में व्यवहार किया जाता है जैसे जागृत में देखता है ऐसे स्वप्न में भी देखता है तथा स्वप्ने दृष्ट जागरित दर्शनाथ स्वप्न में जो देखता है उसको जागृत में भी कभी देखता है कभी स्वप्न में वर्षा हो रहा है वर्षा हो रही है वर्षा हो रहा है कोई बोला महाराज जी उसको बोल रहे हैं वर्षा हो रही है बोलो अच्छा तो अच्छा चल प्रवचन <laughs> उड़ीसा का महात्मा था प्रवचन कर दिया वर्षा हो रहा है गुरुजी बैठे थे वहां कहने वर्षा हो रही है तो ये होता है लिंगो ज्ञान थोड़ा कम होता है तो, तथा दृष्ट से जागरित दर्शना स्वप्न में जैसा देखा कभी जागृत में भी उसी प्रकार की देखता है तत्कार्यम जागरित से प्राप्त इसलिए स्वप्न कार्य तव जागरित हटाने से स्वप्न कार्य जागरित अर्थात स्वप्न का कार्य जागरित जैसे जागरित का कार्य स्वप्न हुआ ऐसे स्वप्न का कार्य भी जागरित प्राप्त ये अभी प्राप्त हुआ ऐसे इति आशंक द्वितीयार्धम व्याचें तो अर्थात ये वाक्य पूर्व पक्ष का हुआ तो ये भी अर्थात स्वप्न जागृत भी स्वप्न का कार्य हो सिद्धांति उसका भाष्य में तथा असत स्वप्ने अपनी प्रतिबुद्धो न पश्यती अविकल्पयन स्वप्ने अपि असत दृष्टि स्वप्नों में भी कभी असत पदार्थ को देख करके स्वप्नों में देखा कि वृष्टि हो रही है तो वो स्वप्नों में जो वृष्टि देखा था वो माई है ना जागृत मतलब व्यावहारिक है माई है जागृत में देखता है कि नहीं हो रहा वृष्टि नहीं हो रही तो इसी प्रकार के स्वप्ने अपी असत मिथ्या पदार्थ को देख करके प्रतिबुद्धो न पश्यती जग गया जब नहीं दिखता है क्यों कहते हैं अविकल्पयन अभी जागृत अवस्था में कल्पना नहीं कर रहा है जागृत अवस्था में प्रत्यक्ष देख रहे हैं स्वप्न में तो किंतु सब कल्पना है यहाँ के चकार दिया दृष्टवा छ चकार से टीका में अच्छा अगर टीका में सदेव जायते तान सद सद कहां ना शून्यवादीनस्तु सद्य शून्यदी मनते स्वप्न जागृत तदपि न तदपी नियतमित निपता कथय स्वप्न <coughs> अर्जागर में कार्यकार जो आप कहते हैं वो भी नियत नहीं है अर्थात स्वप्न से जागृत होता है जैसे जागृत से स्वप्न होता है इसी प्रकार स्वप्न से जागृत होता है तो पूर्व पक्ष कह रहा है अभी सिद्धांत कह रहा है कि यहाँ नियत तो कार्य कारण नहीं है जैसे स्वप्न देखेंगे ऐसे जागृत देखेंगे ऐसा इसमें नहीं है नियतम न नियतम इतनी निपात अर्थ निपात तो कहा है चकार भाष्य में दिया न दृष्टवा च प्रतिबुद्धो न पश्यति अविकल्पयन ये निपातक का अर्थ ये हो गया अर्थात स्वप्नों में देख करके कभी जागृत में देखता भी नहीं ये होता है भाष्य में जागृत तो सब, सब ये आगे में निराकरण करेंगे आगे श्लोक में अभी श्रीणु कह करके आरम्भ किया ना सिद्धांति आगे कहता है इसलिए सिद्धांत कहेगा ये जो सामान्य लोक में कहते हैं की जागृत के आधार पर स्वप्न होता है ये बिल्कुल नहीं है जैसे जागृत को अविद्या से देखता है ऐसे स्वप्न को भी बिल्कुल अविद्या से ही देखता है अर्थात स्वप्न जागृत में मतलब जागृत तो स्वप्नों का कारण ऐसा नहीं है क्यों कहीं भी कार्य कारण भाव नहीं है कुछ से कुछ होगा कहते बिल्कुल नहीं है फिर ये कहते हैं सभी का एक ही कारण है अविद्या जैसे जागृत भी अविद्या से ऐसे स्वप्न भी अविद्या से इसलिए जागृत स्वप्न का कारण है ये बात भी नहीं है आगे श्लोक में इसको स्पष्ट करेंगे इसमें थोड़ा कहेंगे आगे और विचार में टीका में तस्मात्स स्वप्न जागरित इति आवत अच्छा तस्मात ठीक है भाष्य में कहते हैं आगे तस्मात जागरित स्वप्न हेतुते न तो परमा सदी कृतवा जागरित स्वप्न का हेतु ऐसे कहा जाता है न तो परमार्थ सद वास्तव ऐसा है ये नहीं है जागृत तो जैसा देखेगा स्वप्न ऐसा होगा कहते हैं वास्तव ऐसा नहीं है ऐसा कहते हैं टीका <coughs> में जागरित से परमार्थ सत्वात कार्य से स्वप्न से तथा तुम विवक्षित कार्य कारण तो प्रथा कथम नवती पूर्व पक्ष कहने से व्यावर्त्यम कथित पूर्व पक्ष कहता है कि जागृत जो है वो परमार्थ सत्य वास्तव जागृत अवस्था वास्तव सब है इतने लोग बैठे हैं कहेंगे आपको वास्तव नहीं लगता वास्तव नहीं लगता आप कैसे बोलते हैं तो ये सब सबको पता चलना चाहिए ये सब कैसा हो रहा है कहेंगे कहेंगे हाँ बोलते है लोग तो इसी प्रकार की है तो शुरू शुरू में ये लगेगा ये सब वास्तव है फिर धीरे धीरे जितना आगे चलेगा कहेंगे ये सब स्वप्न में भी बिल्कुल इसी प्रकार की होता है जागरित से परमार्थ सत्वाद जागरित जो है वो परमार्थ सत्पुर पक्ष कह रहे हैं और कार्य है जागृत का कार्य स्वप्न है कार्य से स्वप्न तादात्म्य जो कार्य होता है वो कारण के साथ आध्यात्मी ताद्यात्म अर्थात उही रूप अगर मिट्टी अगर लाल रूप है तो घटक क्या रूप हो जाएगा लाल रूप ही होगा इसको कहते हैं तादात्म समान तो तथा तुम विवक्षित्व स्वप्न से भी तथा तथा अर्थात परमार्थ सत्व तो, तो, तो, तो, तो कहते हैं कार्य कारण तो प्रथा कथम न भवति? तो इसलिए कार्य कारण ये प्रथा प्रतीति ये कैसी नहीं होगी तो जैसे स्वप्न जागृत है ऐसे स्वप्न है जागृत का कार्य है स्वप्न तो कार्य कारण कैसे नहीं होगा आप निराकरण कर देते हैं तो भगवती पूर्व पक्ष कहने से व्यावर्त्यम कथयति व्यावर्तम कथम अर्थात निराकरण कैसे निराकरण किया जाएगा उसको कहा जाएगा भाष्य में अंतिम पंक्ति में कहते हैं न तो परमार्थ सत ये कोई वास्तव पदार्थ कहीं नहीं है तो ये कहते है ना जे जो स्वप्नों में भी कभी कुछ पदार्थ देकर के भयान्वित तो हो गया और जिस जगह में उसको स्वप्नों में देखा अगला अभी जागृत तो में भी जाने का समय में उस जगह में भी वो भय उसको लग सकता है और वो भय अगर उसके अंदर में संस्कार दृढ़ करेगा फिर अगला दिन वो भय को स्वप्नों में देखेगा नहीं देखेगा और फिर देखेगा तो कहता है कि जो अभी दूसरा दिन स्वप्नों में उसको भय हुआ उसका हेतु जो जागृत में थोड़ा भय हुआ था ना उसका हेतु जो स्वप्नों में जो भय आया था वहां से चला स्वप्नों से तो देखिए स्वप्न से फिर स्वप्नों का भय चलता है तो इसलिए ये नहीं कि कोई पारमार्थी को होगा उससे कुछ आगे होगा ये कोई वास्तव नहीं है कार्यकारण ऐसे कहा गया किंतु तो पारमार्थिक को सत्य ये नहीं कहा गया अर्थात तो जागृत का पारमार्थी सत्ता को निषेध कर रहे हैं तो आगे और विचार देंगे आगे श्लोकों से हाँ स्वप्न तो मिथ्या ये द्वितीय अध्याय में कहे थे ये चतुर्थ अध्याय जो है वो सभी का है के मतलब समास है थोड़ा फिर संक्षेप करके सब बोलेंगे और वहाँ क्या हुआ आगम से प्रथम अध्याय में जो मिथ्या कहा गया प्रथम प्रकरण में और वहां दृष्टांत तो स्वप्नों को दिया गया द्वितीय प्रकरण में पूर्व पक्ष स्वप्नों को ही सत्य कहने लगा क्योंकि स्वप्न मिथ्या होगा तो जागृत को मिथ्या कहेगा सिद्धांती पूर्व पक्ष कहेगा स्वप्न मिथ्या नहीं है स्वप्न भी सत्य है आप फिर सब तो सत्य हो गया अब एक मिथ्या मिले तो उसके साथ दृष्टान्त तो देंगे ये कहा सिद्धांति वहां अनुमान प्रमाण से निराकरण किया यहां तर्क से निराकरण करता है ये थोड़ा अंतर तर्क अनुमान का सहकारी है अनुमान प्रमाण है तर्क प्रमाण नहीं है तो यहां सिद्धांति अधिक थोड़ा अर्थापति को व्यवहार करता है जिसको साधारणतः तो तर्क कहते हैं अगर ये नहीं मानेंगे तो यह नहीं हो पाएगा वहां किंतु अनुमान प्रमाण सब दिया था तो ये थोड़ा अंतर है इसी प्रकरण का आरंभ में इसको टीकाकार अथवा भाष्यकार कहीं कहे इस प्रकरण का आरंभ तो ये बात आरम्भ मेंकरण अथवा ये जो स्वप्नों का खंडन आरम्भ करते है फिर जागृत का इसका यही कहीं कहा था ये बात अर्थात ये तर्क प्रधान वो अनुमान प्रधान था ये तर्क प्रधान अच्छा तो कार्य कारण कहता है कि हम कार्य कहते हैं किंतु ये कोई वास्तव नहीं है जागृत वास्तव है इसलिए स्वप्न भी वास्तव हो जाएगा वास्तव हम नहीं कर रहे हैं। चाहिए उनतालीस लोग उच्चारण करेंगे टीका में आगे श्लोक के लिए व्यवहार दृष्टिया कार्य कारण तो जागरितम सिद्धांति कह रहा है ऊपर श्लोक में कह देना न तू परमार्थ सदी उतने तो वाक्य मात्र कहा इसका अर्थ ये कहते हैं व्यवहार दृष्टि से कार्य कारणत्म स्वप्न जागरित तो ऐसा कहा, कहा गया था तत्व दृष्टिया तू अप्रसिद्धम है क्वचित कार्य कारणत्व ये जो श्रीणु कहा था इसका यह तात्पर्य व्यवहार दृष्टि से कह देता है वास्तव विचार करने से कहीं एक भी कार्यकारण भाव नहीं है व्यवहार दृष्टि से नहीं कह करके अगर शुरू से एकदम कह देंगे तो कहीं कार्यकारण भाव नहीं है हम इतना परिश्रम करेंगे हमको ये चित्त शुद्ध प्राप्त होगा हमारा चित्त एकाग्र होगा हमको ज्ञान होगा उसके लिए इतना परिश्रम करेंगे और आप कहते हैं कार्यकारण भाव कुछ नहीं है तो ये फिर कैसा होगा फिर हम क्या क्यों किेंगे तो इसलिए कहते हैं व्यवहार दृष्टिया है। तो ठीक है व्यवहार तो दृष्टिया कार्यकारण तुम स्वप्न जागरित और उत्तम व्यवहार दृष्टि से ठीक है किंतु तत्व दृष्टिया अप्रसिद्ध जब तक तत्व दृष्टि नहीं हो गई है तब तक तो व्यवहार को लेकर के ही चलना पड़ेगा ये पारमार्थिकत नहीं है पारमार्थिकत अर्थात तीनों काल में ऐसे ही रहने वाला तीनों काल में ऐसे ही रहने वाला कुछ भी पदार्थ आपको पता नहीं चलेगा एक भी नहीं कह पाएंगे जो तीनों काल में रहेगा तो कहेंगे ये गंगा जी भी तीनों काल में रहेंगे तो कहेंगे नहीं रहेंगे तीनों काल हम अगर जागरण स्वप्न सुसुप्ति लेंगे सुसुप्ति में गंगा जी रहते हैं हमारे साथ नहीं रहते हैं पर भूत भविष्य वर्तमान कहेंगे तो भूत ये सृष्टि होने से पहले गंगा जी कहाँ थे फिर जब प्रलय हो जाएगा कहाँ रहेंगे तो इसी प्रकार के ये सब तत्व दृष्टि से सत नहीं है तत्व दृष्टिया तो अप्रसिद्धमे क्वचिदी कार्य कारण तत्व दृष्टि से कहीं भी तो हैदन अवस्तुनो अज्ञात अवस्तुव कार्य भवती मत व्यावर्त कुछ लोग कहते हैं सिद्धांत हो गया ये वस्तु तो कहीं कार्यकारण भाव नहीं है व्यवहार में चलता है चलता है चलता है तो वस्तु तो नहीं है और ये हो गया सिद्धांत आगे सब अन्य अन्य पक्ष दिखा रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अबस्तु से अवस्तु की उत्पत्ति होती है क्यों अज्ञानात अबस्तुनो पांच नंबर टिप्पणी पांच है ठीक है में दिया अज्ञान अवस्तुनो के आगे अज्ञानत है ना उसके ऊपर पांच अवस्तुभूता ज्ञाना भावत अवस्तुभूत जो ज्ञानाभाव अज्ञान अर्थात तो भाव क्योंकि वेदांति मत में अज्ञान अवस्तु नहीं है एक भाव पदार्थ तो कहेंगे इसलिए कहते हैं अवस्तुभूत अर्थ अर्थात तो ज्ञाना अज्ञान अलग पदार्थ है ज्ञानाभाव अलग पदार्थ है ज्ञान का अभाव और जो अज्ञान है उसको वेदांत में अभाव नहीं मानते वो कि भाव पदार्थ है क्योंकि अज्ञान से ही ऐसा बनता है तो अवस्तु ज्ञाना ज्ञानाभावात और बनता है क्या है कहते हैं अवस्तु कार्य तो अवस्तु जो ज्ञानाभाव भाव हो उससे अवस्तु रूप का कार्य बनता है ऐसा कुछ लोग कहते हैं ये मतम व्यावर्त ये मत किसका है ये कहीं भी ऐसा मिला नहीं ऐसा तो कुछ लोग मानते हैं अर्थात तो असत से असत बन जाता है अभी चार दिखाएंगे असत से असत बन जाएगा असत से सत बनेगा और सत से सत बनेगा और सत से असत बनेगा सिद्धांत के ये चारों होगा नहीं पहले असत से असत बनेगा इसको कहते हैं श्लोक में नास्त्य सत्ये तुकम असत तथा सत्कुनासेक असत्कुत असत असत तथा कैसे कहेंगे ना असदेतुक पहले असत असत असन असदेतुक असत असत्ति असत हेतु से असत बन जाएगा ये नहीं है असत से असत ये नहीं बनेगा और आगे कहते हैं सत असद हेतुकम तो यहां कारण कौन है असत असत हेतुकम सत असत से सत बन जाएगा ये भी नहीं होगा और सत्य सद हेतु कम नास्ती असत से सत बनेगा ये शून्यवाद तो कुछ नहीं है उसे जगत बन जाता है और सच सद हेतु कम नास्ती यहाँ किससे क्या बनता है सत्य सद ऐसा कौन कहते हैं संख्या लत्कार्यवादी तो ये नहीं है और सद कम असत कुतः सद ब्रह्म को हेतु बना करके उसे असद बन जाएगा ये कहा होगा सत से अगर सत नहीं बनता है और सद से असद कैसे बन जाएगा अर्थात जो लोग कहते हैं कि ये ब्रह्म तो सत्य है और उसे असत जगत बन जाता है कहते कहा बनेगा ये श्लोक अर्थात अजातावाद का एक मुख्य श्लोक है कभी कुछ बन ही नहीं पाएगा कहते कभी कुछ बन ही नहीं पाएगा कहते है खाली आप सोच रहे कहें ये जो सोच रहा है ये भी तो बन रहा है ना कह यही जो सोच रहे है यही सोच रहा है बहुत कठिन है इसको धीरे धीरे मन को आप जब पीछे करेंगे धीरे धीरे देखेंगे कभी है कि ये सोच ही नहीं रहा है तो सोच ही नहीं रहा है कुछ नहीं है जगत भी नहीं है केवल आप विद्यमान है तो सोच ही नहीं रहा तो कुछ नहीं है फिर ये चालू हो गया अब कहेंगे ये कहां से आया कहा से आया कहते मैं तो, तो अकेला था ये कहां से आ गया कहते इसी का नाम है अविद्या केवल ये चला कहा से आया कहते अविद्या अविद्या जितना दूर हो जाएगा उतना उतना फिर पता चलेगा कि कुछ कहीं नहीं हो रहा है अच्छा ये प्रथम ये चार पक्ष हो गया ठीक है में कहते हैं शून्यवादी वस्तु सदैव कार्य जायते शून्यद इति मनते तान प्रति आह शून्यवादी लोग कहते हैं कार्य सत है क्षणिक है किन्तु सत है शून्यवादी बौद्धों का सबसे ऊंचा मत वो लोग कहते हैं कार्य सत है तो और वो शून्यत जायते कुछ नहीं है शून्य है शून्य से कार्य हो जाता है कैसे उनको पूछने से वो। सभी लोग कहेंगे कि बीज से अंकुर होता है बौद्ध कहेगा शून्यवादी कहेगा बीज से अंकुर होता है बीज रहते रहते अंकुर हो जाता है बीज का नाश होने से अंकुर बनता है तो बी जैसे अंकुर बनाना बीज का नाश से अंकुर बना अब कहेंगे बीज का नास से अंकुर बना बीज रहते रहते तो नहीं बनेगा तो बौद्ध कहता है वही बात नाश से अभाव से अंकुर बना इसलिए शून्य से जगत बनता है कहीं भी पदार्थ कोई भी बनता है तो शून्य से बनता है फिर वैदांतिक लोग कहते हैं कि बीज का नाश होने से नाश से अंकुर नहीं बना बीज का नाश होने से बीज का अवयव रहते हैं वो अवयव से अंकुर बनता है अवय का नाश नहीं होता है तो कहते हैं अवय रहते रहते अंकुर बनता है कहते हाँ जु बीज का अवयव वो अंकुर में दिखेंगे तो इसलिए बीज का नाश हो गया किंतु अंकुर का नाश नहीं होगा पिंड से घट बना मिट्टी का पिंड से घट बना तो बौद्ध कहेगा पिंड का नाश होकर के घट बनता है इसलिए अभाव से घट बना बाकी लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं पिंड का नाश हो गया तो मिट्टी उसी से घट इसलिए अवयव रहेंगे वो उसका स्वरूप नाशन नहीं मतलब स्वरूपतनाशन होने पर भी उसका तत्व रहेगा उसी से बनेगा अवयव से यणिकम संतश्च इमें भाव उनका ये नियम है इसलिए वो सब क्षणिक है आगे टीका में तथा इति अनेन ना अन नास्ती अनुकृष्यते जो श्लोक में कहा ना द्वितीय पाद में सदसद हेतुकम तथा ये तथा से जो प्रथम पाद में कहा था नास्ती वो तो नास्ती को लाएंगे अर्थात तो असद हेतुकम सद नास्ती ये नास्ती पूरा चारों पाद में लगेगा तीनों पाद ना तृतीय पाद में तो दिया है कल यहाँ लगाना है शून्य तो से, से क्षणिक तथा इति इति अनेक ननुृश्यते श्लोक में जो प्रथम द्वितीय पाद का में तथा तो दिया तथा तो शब्द का अर्थात असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है आगे टीका में संख्यादयस्तु कार्य कारण्वोर सत्व संघंतेख्य योग ये लोग कहते हैं कार्यकारण दोनों ही सत है वो कैसे कहते हैं कार्यकारण सत है कहते हैं कुरमो अपने सारे अंगों को अंदर में सिकुड़ लिया अभी कहते हैं कि अभी वो कारण अवस्था में है और कुरो अपने सारे अंगों को फैला दिया अभी कहते हैं कार्य अवस्था में आ गया ये सब अंग जिस समय में वो अंदर सिकुड़ लिया था उस समय में सब अंग थे और जब बाहर फैला दिया कार्य हो गया अभी सब है तो कहते हैं आप कहते हैं कि ये कार्य कारण कहते हैं वो सब कुछ नहीं है जो कार्य है वो वही कारण था अर्थात बिल्कुल वही है खाली प्रकट नहीं हुआ था अंदर में हो गया था तो आपको दिख नहीं रहा था अभी कुछ हो गया कुरो फैला दिया तो दिखा गया इसी प्रकार की घट पहले मिट्टी में था कुलाला दंड चक्र व्यापार के द्वारा अभी दिखे गया वो भी को कैसे न पुरुष तो मतलब जहाँ सृष्टि का बात है शान कैसे प्रकृति उनका सब है तान प्रति उत्तम श्लोक में कहा सच सदे दुखम नास्ति अर्थात सद से सद की उत्पत्ति ये नहीं होती है अर्थात सद जो उत्पत्ति जिसको कहते हैं वो पहले था किसी की उत्पत्ति नहीं होती आजा टीका में सद ब्रह्म कारण मिथ्या प्रपंच सृष्टि इति एके वर्णयंती तान निराचस् सद ब्रह्म कारण है जगत का और उसे मिथ्या प्रपंच की सृष्टि होती है ऐसा कुछ लोग कहते हैं कौन लोग कहते हैं कहते हैं जो अभी मांडुक्य पढ़े नहीं है अर्थात वेदांत की प्राथमिक स्तर में ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या कहते तो हैं इसको शुरुआत से रटवाया जाता है ना ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या और जीव ना जीव ब्रह्म व ना पढ़ा जगत मिथ्या है ब्रह्म सत्य है तो यहाँ कहते हैं मांडुक्या अब जो पूरा होने चलेगा कहेंगे ब्रह्म सत्य है उसे जगत बन गया कहते ये भी नहीं बनता है इसको कहते हैं अजातवाद कहीं कुछ बनता भी नहीं है तो ये जो बनता हुआ पदार्थ में जितना सत्य तो बुद्धि उतना बनते हैं, तो सत्य तो बुद्धि नहीं है तो नहीं है बार बार ये संस्कार बनाना है तो निराचे तद हेतु सद हेतु कम असत कुत चतुर्थ चतुर्थ पाद में कहा सद हेतु कम अर्थात सत से असत कैसे बन जाएगा संभव नहीं है श्लोक से तात्पर्य अभी श्लोक का तात्पर्य कहते हैं में परमार्थस्तु है कस्य कभी प्रकार उपपद्यते। जो टीका का आरंभ में कहा था टीकाकार अभी भाष्यकार का ये पंक्ति स्पष्ट हुआ परमार्थस्तु न क्यचित कनचित प्रकार भाव उपपद्यते वास्तव कार्य भाव कहीं नहीं है वास्तव था पार्थिक व्यवहारिको कहते हैं कहते हैं कहते हैं तो व्यवहार होता है सर टीका में प्रसिद्धम कार्यकारण तुम यया कयाच च प्रक्रिया प्रतिपादय उचितम अन्यथा प्रसिद्धि प्रकोप इति आक्षेप पूर्व पक्ष कहते हैं पूरा जगत कार्यकारण को लेकर के चलता है और जो प्रसिद्ध चीज है उसको आप आक्षेप कर रहे हैं उसका निराकरण कर रहे हैं तो ये बात ठीक नहीं है प्रसिद्धि का प्रकोप होगा प्रसिद्धि का विरोध होगा जो दिख रहा है पदार्थ प्रसिद्ध है आप शास्त्र ऐसे बनाना चाहिए कि प्रसिद्ध पदार्थ का विरोध नहीं होना चाहिए तो जगत में प्रसिद्ध है कार्यकारण भाव आप उसका विरोध कर रहे हैं तो इसलिए कैसा करना पड़ेगा पूर्व पक्ष कर रहा है। प्रसिद्ध कार्यकारण तम ययाच प्रक्रिया या प्रतिपादय उचितम कैसे कैसे कुछ भी प्रक्रिया करके आप कार्यकारण भाव को दिखाना पड़ेगा क्यों ये जगत में प्रसिद्ध है अन्यथा अगर नहीं करेंगे तो प्रसिद्धि प्रकोप जो जगत में प्रसिद्ध है उसका विरोध कर जाएंगे तो ये बात ठीक नहीं है इसलिए पूर्व पक्ष पूछता है कथम ये कैसे अथा तो कार्य कारण भाव कहीं नहीं है ये बात कैसे कहते हैं आज यहाँ तक ओम पूर्ण पूर्णमद पूर्ण से पूर्णमादय पूर्णमेवावशिष्य ओ श